महाभारत आदि पर्व अष्टाविशत्यधिक द्विशतमोध्याय शार्ग उपाख्यान मंदपाल मुनि के द्वारा जरिता शार्गिका से पुत्रों की उत्पत्ति और उन्हें बचाने के लिए का अग्निदेव की स्तुति करना जन्मे जय उच किमर्थम साग काला ददा तथा गले दहाले ब्रह्मण ने तत्प्रव क्षमे जन्मे जय पूछा ब्रह्मण्ड इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों सागकों को क्यों दग्ध नहीं किया यह मुझे बताइए दानवस्य मयस्य से दानवश मय सेतम ब्रह्मण न की विप्रवर आपने अश्वसेन नाग तथा तो मैदानों के न जलने का कारण तो बताया है परंतु सागकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है तदेतद्भुतम ब्रह्मण साम कृतयस्वाग्नि संपर्दे कथम तेनाशिता ब्रह्मण उस भयानक अग्निकांड में उन सागकों का सकुशल बच जाना यह जा बड़े आश्चर्य की बात है कृपया बताइए उनका नाश कैसे नहीं हुआ वह सम्पावाचन यदम सागकान न तथा ग तत्व सर्व प्रवक्ष यथा भूतमरिंदम वह सम्पाइन जी कहते हैं जन्मेजय वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से शार्वकों को दग्ध नहीं किया और जिस प्रकार वह घटना घटित हुई वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ सुनो धर्मज्ञान मुख्यतम तपस्वी संसत व्रत आसीन महर्षि श्रुतवान मंदपाल मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे स मार्गमास तो राजन ऋषि ऊर्जरेतसा धर्मरत धर्मरतस्वी विजितेन्द्रिय राजन वे ऊर्जरेता मुनियों के मार्ग ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धन पालन में तत्पर रहते थे उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे सगत् तप सपारम दे सृज भारत जगा पितृलोकाय न ले वे तत्फलम भारत वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर लोक में गए किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला सलोकान फलान दृष्टवा तपसा निर्जता लपे व परमराज से समीप स्थानूक उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा मंदपाल वाचर किमर्थम आवृता लोका मम तपथार्जिता कि मयान कृतम तत्रकर्मण फलम मंदपाल बोले देवताओं मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों हैं उपभोग के साधनों से शून्य क्यों हैं मैंने वहाँ कौन सा सत्कर्म नहीं किया है जिसका फल मुझे इस रूप में मिला है त्राहम तत्क्यामी यदम इद्मावृत फल तपसः तस्तप कथे दिवऊ जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूँगा आप लोग मुझसे उसको बताइए देवा उचह ऋण नो मानवा ब्रह्म जायनते ये नत्णु क्रिया भी ब्रह्मचर्य प्रजया चय पदपाक्रियते सर्व यज्ञ तपसा श्रुत तपस्वी यज्ञ कृत्या में विद्यते प्रजा देवताओं ने कहा ब्रह्मण मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए यज्ञ कर्म ब्रह्मचर्य पालन और प्रजा की उत्पत्ति इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है इसमें संशय नहीं है यज्ञ तपस्या और वेदा वेदाध्यन के द्वारा वह सारा ऋण किया जाता है आप तपस्या और यज्ञ करता तो है ही आपके कोई संतान नहीं है तथे तवलोका समृतान प्रजा योकान उपभोक्सी पुष्कलान, अतः संतान के लिए ही आपके ये लोग ढके हुए हैं इसलिए पहले संतान उत्पन्न कीजिए फिर अपने प्रचुर पुण्य फलों का फल पुत्र भोगेगा ब्रह्म सत्तम श्रुति का कथन है कि पुत्र पूत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है अतः प्रवर विप्रवर आप अपनी वंश परंपरा को अभिचिन्न बनाने का प्रयत्न कीजिए वैशंपावाच तत्वा मंदपाल स्तुचस्ते दिवक सा शीघ्रम पत्यम सहुल चैत्य चिंत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्म देवताओं का वह सुनकर मंदपाल ने बहुत सोच विचार किया कि यहाँ कहाँ जाने से मुझे शीघ्र संतान होगी सचिंतनभ्य गगछत सुबह प्रसवान् खगाको भूत जरिता यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए और सा होकर जरिया नाम वाली सागिका से संबंध स्थापित किया तम पुत्र जनयन चतुर ब्रह्मवादिन ान पास्य सतत्रान स मात्रा मुनिर्वेन मुनिर्वणेन जलिता के गर्भ से चार ब्रम्हारी पुत्रों को मुनि ने जन्म दिया अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए तस्म गते महाभागे लपिता प्रति भारत अपत्य स्नेह संयुक्ता जरिता बहुचित भारत महाभाग मंदपाल मुनि के लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति युक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई ते न्यान सं्याजान ऋषि जरिता खांडवे चैतान संजातान अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे अतः पुत्र शोक से पीड़ित हुई जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा वह स्नेह से होकर अपने वृत्ति द्वारा उष्णवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही तथोग्निम खांडव दग्धम आयांतम दृष्टवान ऋषि मंदपाल चरण तस् बड़े लपितया सह उधर वन में लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा सा संकल्पं ससंकल्प्निर्ज्ञा पुत्रास्ालकां सोभित प्रशे ब्राह्मणो जातवेदा प्रतिपद भीत तो लोकपालम भौजस अग्नि के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके ब्रह्मी मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए ईश्वर की भांति उनकी स्तुति करने लगे मंदपाल वाच् सर्वलोका मंदपाल ने कहा अग्निदेव आप सब लोगों के मुख हैं आप ही देवताओं को भविष्य हो जाते हैं तमंत सर्वभूता स्वामे का हू कमय स्वाम आहो त्रिविदम पुनः पावक आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं विद्वान पुरुष आपको एक अद्वितीय ब्रह्म रूप बताते हैं फिर दिव्य भौम और जठरानल रूप से आपके त्रिवेद स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं स्वाम अष्टा कल्पय ता यज्ञवाहम अकल्पयन दया विस्मितम श्रेष्ठम बदंती परमर्ष आपको ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्रमा और यजमान इन आठ मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञवाहन बनाया है महर्षि कहते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने ही की है स्वृत ही जगत्कृष्ण सद्योनसेतु न सेतुसन सभ्यम्वा तो नमो विप्रा स्वकर्मा भी गतिम गति सपत्नी सुतन आपके बिना संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा ब्राह्मण लोग आपको नमस्कार करके अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ कर्मानुसार प्राप्त की हुई सनातन गति को प्राप्त होते हैं तामग्ने जलताे विषाता अग्नि आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है उसे भी आपका ही स्वरूप कहते हैं दंति सर्वभूता तत्व निष्क्रम्य हेत जा वेद श्रेष्ठ वे महाद्युते प्रदय काल में आप से ही भयंकर ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालती है महान तेजस्वी जातवेदों आपसे ही यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तभी वह कर्म विहित भूतम सर्व चराचरम त्वयापो विहिता पूर्व तय सर्वित जगद तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है और संपूर्ण चराचर प्राणियों की उत्पत्ति भी आपसे ही हुई है आपसे ही पूर्व काल में जल की सृष्टि हुई है और आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है तय हव्यम चव्यम च यथावत संप्रतिष्ठित तमे नो दाता बृहस्पति तमस्मो मित्रो स्तमती चा आप ही में हव्य और कव्य यथावत् प्रतिष्ठित है देव आप ही दग्ध करने वाले अग्नि धारण पोषण करने वाले धाता और वृद्धि के स्वामी बृहस्पति हैं आप ही युगल अश्विनी कुमार मित्र सूर्य चंद्रमा और वायु हैं वैशम पान वाच एवं सुतस्त्रातेन अम्न पालीन पापक तो तो सत्य निपितमित तेजस वाचन तैनम प्रीतात्मा कि मृतम कर जी कहते हैं राजन मंदपाल मुनि के इस प्रकार स्थिति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त होकर उनसे बोले मैं आपके किस अभीष्ट की सिद्धि करूं तम तमा तम्रवीण मंदपाल प्राजलिहव्यवाहनमृहन काण्डव दाम मम पुत्र तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्यवाहन अग्नि से कहा भगवन आप खांडव मन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दें तथेति तत्प्रतिश्रुतः भगवान हव्यवाहन खांडवे तेन काले न प्रजाज्वाला दक्ष बहुत अच्छा कर, कर भगवान हव्यवाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडोवन को जलाने के लिए वे प्रज्जवलित हो उठे इस महाभारते आज परमढ़ी मैं दर्शन परमढ़ी सा गोपाखान अष्टा विंशतिशतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन पर्व में शार्गकोपाख्यान विषयक दो सौ अट्ठाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ